शलमली द्वीप में थे एक समय इस द्वीप पर क्योंकि द्रोणाचल की पत्नी से पैदा हुए थे गिरिराजी नीचे जब लीला हुई ना वहां तो एक दिन क्या हुआ कि पुलस्थ ऋ ऋषि शलमली द्वीप में आए द्रोणाचल पर्वत पर तप कर रहे थे तो इनकी दृष्टि इनके बेटा गिरिराजी पर, पर तो पुलस्त जी ने कहा हे हे द्रोणाचल मैं तेरे बेटे गिरिराज जी को अपना काशी ले जाना चाहता हूं मैं इस पर तब करूंगा अब ऋषि तो परेशान द्रोणाचल पर तो परेशान ऋषि की बात सुनकर अगर मैं मना करूंगा कहीं करूं कर श्राप श्रुप ना दे दे तो उसमें तो गिरिराज जी से कहा कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता गिरिराज जी ने कहा बाबा आप चिंता ना करे मैं सम्भाल लेता बोले ऋषिवर मैं आपके संग चलने के लिए तो तैयार हूं अगर आपने मुझे कहीं रख दिया तो मैं वहीं जम जाऊंगा वहां से तो उठने वाला नहीं बोले मंजूर है तो भगवान कृष्ण से पहले पुलस्त ऋषि ने गिरिराज जी को उठाया तो लेकर जा रहे थे कहा पर काशी शलमली द्वीप से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 पुलस्त जी ने कहा चलो मेरे संग बोले भाई हमने तो पहले कह दिया था आपको अगर आप मुझे कहीं रखोगे तो मैं वहां से जाने वाला नहीं उस समय पुलस्त ऋषि ने गिरिराज को श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब तुम नित्य तिल के जितने घटोग इसलिए गिरिराज छोटे होते जा रहे हैं किन्होंने श्राप दिया था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 अग्नि यज्ञ होना चाहिए ब्राह्मणों का भोजन गौ माता की पूजन देवताओं का पूजन भी गोर्धन पूजन में होना चाहिए और गंध पुष्प ये चलानी चाहिए किस पर पूजन में श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराकर उन अन्याय लोगों को यहाँ तक चंडाल भी छूटने ना पाए सबको भोजन कराना चाहिए गोवर्धन पूजन के अंदर जहां तक जहां गोवर्धन जी नहीं है वहां गोबर का गोवर्धन बनाना चाहिए लिखा है गर्ग संहिता में यदि कोई गोवर्धन गोवर्धन की शिला ले ले जाता है पूजन के लिए तो जितनी बड़ी शिला उठाएगा उतना बड़ा सोने का उसे वहां पर हिस्सा रखना पड़ेगा उतना वहां पर हमको क्या रखना पड़ेगा हिस्सा रखना पड़ेगा अगर नहीं करता ऐसा तो महाव नाम के नरक में जाएगा इसलिए वहां से गिरिराज जी को उठाना ही नहीं चाहिए ये हमारी इच्छा हुई थी 2018 में तो हमारी जो बहन थी सुनीता शर्मा जी उन्होंने कहा भैया ऐसा मत करो ब्रजवासी ब्रज जो न वो ब्रज को छोड़ने में बड़े कष्टदायक हो जाते हैं इसलिए गिरिराज गिरिराज यहां से जाना नहीं चाहते हैं अच्छा एक एक बड़ी सुंदर कथा है वृंदावन के विषय में ही पूज्य व्यासगुरुश्री पराश्रम महाराज जी के मुख से सुनी थी एक दिन एक सेठ वृंदावन में आए यात्रा करने तो सेठ जी ने यात्रा तो करी तो बोले अब घर कुछ लेकर जाना चाहिए तो जो पेड़े थे ना पेड़े लिए वृंदावन से ब्रज से लेकर चले गए पेड़े अब यात्रा में थे भूख लगी घर जाते समय तो सुबह ट्रेन में बैठे बैठे कहा और पेड़े है खोलो उसी को खाकर गुजारा कर लेंगे गए तू तो जैसे ही डब्बा खोला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 अब हम जानते हैं हमारे सात नाते हैं पांच नाते हैं। कितने नाते पांच नाते हैं सबसे पहले जगत जगतनाथ दूसरे श्री रंगनाथ तीसरे द्वारका नाथ चौथे श्री बद्रीनाथ और पांचवे गोवर्धन नाथ और पूरी कितनी है सात पुरी है कितनी पूरी सात सबसे पहली पूरी है अवंती पुरी अवंती पुरी भगवान के चरण है कांचीपुरी भगवान की कमर है द्वारका पूरी भगवान की नाभी है हरिद्वारपुरी भगवान का हृदय हरिद्वार भी पूरी है भगवान का क्या है हृदय मथुरापुरी भगवान का कंठ है <coughs> काशी पूरी भगवान की नाक है और अयोध्यापुरी भगवान का सर है ये सात पुरी भगवान के अंग बताएंगे बताए गए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 गिरिराजी के नेत्र क्या बोलो मानसी गंगा मैया की तो मानसी गंगा का जो स्थान है ना वो गिरिराजी के नेत्र है ये गर्ग संहिता में लिखा है गिरिराज की नासिका चंद्र सरोवर गिरिराज के होठ गोविंद कुंड गिरिराज्य की ठुड्डी कृष्ण कुंड गिरिराज्य की जीवा राधा कुंड गिरिराज्य के कान गोपाल कुंड गिरिराज्य का मस्तक चित्रशिला और गिरिराजी का गला वेदनीशिला। शिला इस तरह से भगवान ने गोवर्धन लीला करी अब भगवान एकांत में बैठे हैं